अमृत अमृतवाणी भक्ति विश्वास तथा शरणागति दो उन्नीस सौ इक्यानवे बालक जैसा विश्वास चाहिए बालक माँ को देखने के लिए जिस प्रकार व्याकुल होता है उस प्रकार की व्याकुलता चाहिए यह होने से ईश्वर दर्शन अवश्य होंगे जटिल नाम का एक बालक था वह रोज़ वन में से होकर पाठशाला में जाया करता था वन में से अकेले जाते हुए उसे डर लगता एक दिन उसने अपनी माँ से यह बात बताई माँ बोली डर किस बात का बेटा तू मधुसूदन को पुकार पुकारा करना बालक ने पूछा मधुसूदन कौन है माँ माँ ने उत्तर दिया मधुसूदन तेरे भैया लगते हैं उसके बाद अकेले जाते हुए जैसे ही उसे डर लगा कि वह पुकारने लगा भैया मधुसूदन पर कहीं कोई नहीं दिखाई दिया तब वह जोर जोर से पुकारते हुए रोने लगा भैया मधुसूदन तुम कहाँ हो तुम आओ मुझे बड़ा डर लग रहा है बालक की व्याकुलता देख मधुसूदन न रह सके वे झट उसके सामने प्रकट होकर बोले ले मैं आ गया तो डरता क्यों है यह कब मधसूदन ने उसे पाठशाला के निकट पहुंचा दिया और कहा तो जब कभी मुझे पुकारेगा मैं उसी समय आ जाऊंगा तुझे कोई डर नहीं यही बालक का विश्वास है यही उसकी व्याकुलता है उन्नीस सौ एक ग्वालिन एक ब्राह्मण पंडित के यहाँ दूध पहुंचाया करती थी ग्वालिन का घर नदी के उस पार था समय पर नाव न ना मिलने के कारण उसे दूध लाने में देर हो जाया करती थी एक दिन देरी के कारण पंडित जी ने उसे खूब फटकारा ग्वालिन बोली क्या करूं महाराज मैं तो घर से जल्दी ही निकलती हूँ पर मल्लाह के लिए मुझे बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है पंडित जी बोली अरे राम नाम लेकर लोग बहुत सागर पार हो जाते हैं और तू एक छोटी सी नदी को पार नहीं कर पाती ग्वाल बेचारी भोली वाली थी पंडित जी की बात सुन वह बड़ी प्रसन्न हुई दूसरे दिन से वह नाव के लिए राह न देख विश्वास के साथ राम नाम लेते हुए पैरों चल कर नदी पार कर आने लगी एक दिन ब्राह्मण ने उससे पूछा क्या बात है आजकल तो तुझे देर नहीं होती ग्वालिन बोली महाराज तुम्हारी बात सुनकर मैं अब नाव के लिए नहीं ठहरती राम नाम लेते हुए पैदल ही नदी पार कर आती हूँ पंडित जी को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ उन्होंने उससे कहा तू मुझे चलकर नदी पार कर दिखा सकती है ग्वालियन पंडित जी को साथ ले गई और नदी में उतरकर राम नाम लेते हुए चलने लगी पंडित जी भी घबराते हुए पानी में उतरे और धोती को संभालते हुए बड़ी मुश्किल से एक दो पग आगे बढ़े ग्वालियर ने थोड़ी दूर जाकर जब पीछे मुड़कर देखा तो पंडित जी बड़े मुसीबत में पड़े हुए थे तब वह बोली वाह महाराज तुम तो मुँह से राम नाम भी लोगे और हाथों से धोती भी संभालोगे, कैसे चलेगा? भगवान पर पूरे विश्वास के साथ समर्पण करो, तभी काम बनेगा दस सौ तिरानबे मानव में स्वाधीन इच्छा है या नहीं इस विषय पर बहुत देर तक वाद विवाद करने के पश्चात श्री रामकृष्ण के दो बालक शिष्य यथार्थ समाधान पाने के लिए श्री रामकृष्ण के निकट उपस्थित हुए बालकों का विवाद कुछ देर तक सुनने के बाद श्री रामकृष्ण ने कहा भला स्वामीन इच्छा भी किसी में विद्यमान है ईश्वर की ही इच्छा से सदा सब कुछ होता रहा है और होता रहेगा मनुष्य इस, इस बात को अंत में समझ पाता है फिर भी यह बात सत्य है यदि किसी गाय को एक लंबी रस्सी के द्वारा खूटे से बांध कर रखा जाए तो वह गाय चाहे तो खूटे से एक हाथ दूरी पर खड़ी हो सकती है और चाहे तो रस्सी जितनी लंबी है उतनी दूर तक जाकर भी खड़ी हो सकती है मनुष्य की स्वाधीन इच्छा भी इसी प्रकार की है वह गाय उतनी सीमा के भीतर चाहे जहाँ बैठे खड़ी हो या घूमती रहे इसी विचार से मनुष्य उसे इस प्रकार से बांधता है इसी प्रकार ईश्वर ने भी मनुष्य को कुछ शक्ति प्रदान कर उसे उस शक्ति का चाहे जैसा एवं चाहे जितना उपयोग करने की स्वतंत्रता देकर छोड़ दिया है इसीलिए मनुष्य समझता है कि वह स्वाधीन है पर रस्सी खूटे से बंधी हुई है फिर भी एक बात है कातर होकर उनसे प्रार्थना करने पर वे रस्सी को ढीला कर बांध सकते हैं उसे और भी लंबा कर दे सकते हैं और चाहे तो गले के बंधन को एकदम खोल भी दे सकते हैं सुनकर शिष्यों ने पूछा तब तो साधन भजन करने में मनुष्य का हाथ नहीं है सभी ऐसा सभी ऐसा कह सकते हैं मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब ईश्वर की इच्छा से कर रहा हूँ श्री रामकृष्ण पर वैसा केवल मुँह से कहने से क्या होगा काटा नहीं है वो उसे कहने से क्या होगा कांटे पर हाथ पड़ते ही तो उठ कर उठना पड़ता है साधन भजन करना यदि मनुष्य के हाथ में होता तो सभी लोग साधन भजन कर पाते पर यह क्यों नहीं हो पाता फिर भी यह सच है कि ईश्वर ने मनुष्य को जितनी शक्ति दी है उसका पूरी तरह से सदुपयोग किए बिना वे अधिक शक्ति नहीं देते इसीलिए पुरुषार्थ या उद्यम आवश्यक है ईश्वर की कृपा का अधिकारी बनने के लिए सभी को कुछ न कुछ उद्यम करना पड़ता है ऐसा करने पर उनकी कृपा से दस जन्म का भोग एक ही जन्म में कट सकता है किंतु उनके ऊपर निर्भर होकर कुछ न कुछ उद्यम करना ही पड़ता है एक कथा सुनो गोलोक विहारी भगवान विष्णु ने एक बार किसी कारण से नारद को साँप दिया कि तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा सुनकर नारद बड़े चिंतित हुए उन्होंने नाना प्रकार से स्तवस्तुति के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हुए पूछा भगवान नरक कहाँ है कैसा है उसके कितने प्रकार हैं मुझे यह जानने की इच्छा हो रही है आप कृपा कर मुझे यह बताएं तब भगवान विष्णु भूमि पर खड़िया के द्वारा स्वर्ग नरक और पृथ्वी का चित्र खींचकर नारद को दिखाते हुए बोले यह स्वर्ग है और यह नरक सुनते ही नारद ने अच्छा तब तो यह मेरा नरक भोग हो चुका कहकर चित्र में अंकित नरक के स्थान पर लौटकर उठते हुए भगवान को प्रणाम किया विष्णु ने हंसते हुए कहा यह क्या तुम्हारा नरक भोग कहाँ हुआ नारद बोले क्यों भगवान स्वर्ग और नरक तो आपका ही सृजन है जब आपने चित्र बनाकर दिखाते हुए कहा कि यह नरक है तब वह स्थान वास्तव में ही नरक बना हो और मेरे उस स्थान पर लौटने के कारण मेरा वास्तव में नरक भोग ही हुआ नारद ने जब आंतरिक विश्वास के साथ कही थी इसलिए विष्णु ने भी तथास्तु कहा परंतु नारद को भगवान पर पूरा विश्वास रखकर उस चित्र के नरक पर लौटना तो पड़ा ही तभी उतना उद्यम करने के बाद ही उनका भूख कट सका दस सौ चौरानबे एक बार अर्जुन के मन में बड़ा गर्व उत्पन्न हुआ कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण उसके गर्व को चूर्ण करने के लिए उसे एक दिन अपने साथ लेकर घूमने गए जाते जाते एक स्थान पर उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा वह सूखी घास खा रहा था पर उसकी कमर में एक तेज तलवार लटक रही थी अर्जुन तुरंत समझ गया कि ब्राह्मण परम वैष्णव है अहिंसा पालन करना ही उसका धर्म है यहाँ तक कि वह हरी घास तक को जीवनयुक्त समझ कर नहीं खाता केवल सूखी घास खाकर पेट भरता है परंतु भला ऐसे परम वैष्णव की कमर में तलवार क्यों इस विसंगति को समझ न पाकर अर्जुन ने कृष्ण से पूछा यह कैसा विचित्र बात है इसमें एक ओर परम अहिंसा का भाव दिखाई दे रहा है और दूसरी ओर घोर हिंसा का प्रतीक इसका कारण क्या है मेरी तो समझ में नहीं आता श्री कृष्ण ने कहा तुम उसी से पूछो ना, तब अर्जुन ने ब्राह्मण के निकट जाकर पूछा महाराज तुम तो जीव हिंसा नहीं करते सुखी घास खाया करते हो फिर तुम्हारे पास यह तलवार क्यों द्राम ब्राह्मण बोला यह तलवार मैंने चार दिनों को काटने के लिए रखी है अर्जुन अर्जुन किस, किस ब्राह्मण पहले नारद को क्यों द्राम दुष्ट की इतनी मजाल कि वह एक दिन क्या रात जब चाहे तब मेरे भगवान को गाते बजाते हुए जगा देता है अर्जुन दूसरा कौन ब्राह्मण वह दुष्ट प्रहलाद है पाजी ने भगवान की नवनीत जैसी कोमल देह को कठिन स्फटिक स्तंभ के भीतर से निकाला अर्जुन तीसरा कौन ब्राह्मण वह दुष्ट द्रौपदी है अर्जुन उसने क्या किया ब्राह्मण पापी की इतनी हिम्मत कि जिस समय भगवान भोजन करने बैठे थे उसी समय उन्हें बुलाकर भोजन नहीं करने दिया और ऊपर से उन्हें अपना जूठा खिलाया अर्जुन और चौथा किसी काटना है ब्राह्मण साले अर्जुन को अर्जुन क्यों ब्राह्मण साले का इतना है कि भगवान को अपना सार्थी बनाया ब्राह्मण के भक्तिभाव की गहराई को देख अर्जुन स्तंभित और मुग्ध हो गया उसका अहंकार चूर्ण हो गया दस सौ पंचानबे किसी गांव में एक जिला रहता था वह बड़ा धार्मिक था उसकी धार्मिकता के लिए सभी उस पर विश्वास करते थे तथा उससे प्रेम रखते थे जुलाहा हाट में जाकर कपड़े बेचा करता था खरीददार के द्वारा कपड़े की कीमत पूछे जाने पर वह कहता राम जी की इच्छा से सूट का दाम एक रुपया है राम जी की इच्छा से मेहनत के चार आने लगे राम जी की इच्छा से मुनाफा दो आना लगाया गया सो राम जी की इच्छा से कपड़े का दाम हुआ एक रुपया छः आना उसकी बात पर विश्वास लोग कर लोग झट मुँह महंगा दाम देकर कपड़ा ले जाते जुलाहा बड़ा भक्त था भोजन के बाद वह गहरी रात तक बरामदे में बैठा हुआ ईश्वर का चिंतन उनका नाम गुणगान किया करता एक दिन उसे बड़ी रात तक नींद नहीं आई वह बैठे बैठे बीच बीच में तंबाकू पी रहा था उसी समय रास्ते से डकैतों का एक दल कहीं डकैती करने जा रहा था उन्हें सामान धोने के लिए कुली की जरूरत थी वे उस जुलाहे को देखते ही अपने साथ खींच ले गए फिर उन्होंने एक मकान में डाका डाला और सब माल जुलाहे के सिर पर लाद कर चलने लगे पर इतने में पुलिस आ पहुँची पुलिस को देख डाकू तो भाग निकले पर बेचारा जुलाहा सिर पर माल लादे हुए पकड़ा गया उसे थान में ले जाया गया दूसरे दिन हाकिम के सामने न्याय होने वाला था यह खबर सुनते ही गांव वाले थाने में जा पहुँचे और हाकिम से कहने लगे हुजूर यह बड़ा धर्मात्मा है यह डकैती हरगिज नहीं कर सकता तब हाकिम ने उसे सारी घटना विस्तृत रूप से कह सुनाने के लिए कहा जुलाहा बोला हुजूर राम जी की इच्छा से मैंने रात को रोटी खाई फिर राम जी की इच्छा से बरामदे में बैठ भगवान का नाम लेने लगा राम जी की इच्छा से बहुत राहत हो गई ऐसे समय राम जी की इच्छा से रास्ते से एक डाकुओं की टोली जा रही थी राम जी की इच्छा से वे मेरा हाथ पकड़कर खींच ले गए फिर राम जी की इच्छा से उन्होंने एक जन के मकान में डाका डाला राम जी की इच्छा से उन्होंने मेरे सर पर सब माल लाद दिया इतने में राम जी की इच्छा से पुलिस आ पहुँची राम जी की इच्छा से सब डाकू भाग गए राम जी की इच्छा से मैं पकड़ा गया राम जी की इच्छा से कल रात भर मैं थाने में बंद रहा और आज सवेरे राम जी की इच्छा से मुझे हुजूर के सामने लाया गया उस जुलाहे की सरलता और धर्म भाव को देख हाकिम ने उसे छोड़ दिया जुलाहा घर लौटते हुए राम में अपने पहचान वालों से कहने लगा राम जी की इच्छा से मुझे छोड़ दिया गया संसार में रहना सन्यास ग्रहण करना सभी राम की इच्छा है इसलिए उन्हीं पर सब भार डाल कर संसार का काम काज करो दस सौ एक रात को कोई चोर राजमहल में चोरी करने घुसा उसे सुनाई दिया कि राजा रानी से कह रहा है कल सवेरे गंगा जी के किनारे जो साधु ठहरे हुए हैं उनमें से एक जन के साथ राजकन्या का विवाह रचाएंगे सुनते ही चोर ने सोचा न भी क्यों न गंगा किनारे साधु बनकर बैठा रहूं? यदि भाग्य जाग जाए तो राजकुमारी के साथ विवाह हो जाएगा उसने वैसा ही किया दूसरे दिन सवेरे राजा के कर्मचारी उस स्थान पर आकर एक एक कर सब साधुओं को राजकन्या के साथ विवाह करने के लिए विनती करने लगे पर कोई साधु राजी न हुआ अंत में राज कर्मचारियों ने उस साधुवेशधारी चोर को आमंत्रण दिया पर चोर उस समय अपना मनोभाव प्रकट न कर थोड़ा चुप्पी साधे रहा राजा के कर्मचारियों ने आकर राजा से कहा एक युवक साधु है वे शायद राजी हो सकते हैं परंतु तो और कोई साधु तैयार नहीं है तब राजा स्वयं उस साधुवेशधारी चोर के निकट आए तथा नाना प्रकार से उसकी आरतू मिन्नत करने लगे परंतु तो राजा को सामने देखते ही उसे चोर के मन में परिवर्तन हो गया वह सोचने लगा मैंने केवल साधु का वेश चढ़ाया है इतने से ही राजा खुद आकर मेरी इतनी खुशामद कर रहा है तब तो न जाने वास्तव में साधु बनने पर मुझे और क्या क्या न मिलेगा इस विचार के परिणामस्वरूप उसने विवाह के प्रस्ताव को नकार दिया और वह वास्तव में यथार्थ साधु बनने के लिए प्रयत्न करने लगा फिर उसने कभी विवाह नहीं किया और वह एक अच्छा साधु बन गया तनिक देर के लिए साधु का वेश पहनकर साधुओं के बीच बैठते ही चोर का मन इतना बदल गया सत्संग की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता